मैं रविंद्रजैन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति सब कुछ दिया भगवान नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी युवा साथियों से हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें पर्टिकुलर उनके करियर से लेकर हम लोग बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ श्रीनिबासहू हैं जो खास हमें बताएंगे कि कैसे हम नौकरी पा सकते हैं और किस तरह से हम बिजनेस में अच्छा काम कर सकते हैं इस विषय में वो करियर गाइडलाइन करेंगे हमारे युवा साथियों के लिए तो आप सभी की तरफ से श्रीनिवास साहू जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश जी मेरा नाम जैसे बताया श्रीनिवास साहू है और मैं नौकरी में वाइस प्रेसिडेंट था नौकरी डॉट काम एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें मैंने 11 इयर्स काम किया है सिंस इंसेपसन और मैं बहुत सारे लोगों को जॉब दिलाया है उनका कैरियर ऑप्शन चुना है उनको एडवाइज़ किया है और आ, मेरा टोटल 20 इयर्स जॉब कैरियर है अब उसके बाद मैं एक बिज़नेस भी कर रहा हूँ है ना लोगों को बिज़नेस सिखाता हूँ उनको संस्कार सिखाता हूँ उनका हाईएस्ट पोटेंशियल जीने का भी कैसे दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं अपना बिजनेस ओन कर सकते हैं वो भी अभी सिखाता हूँ ये प्रिसाइसली मेरा कैरियर अभी रहा मैं एक ए ग्रेजुएट हूँ एम बी ये सब किया है मेरा एजुकेशन सारी ओडिशा से हुआ है देन मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद गया है वहाँ से भी इन डिग्री लेके मैंने बिस साल करियर किया है हम्म श्रीनिवास रावल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका लाइफ जो सफ़र है करियर के साथ जुड़ा हुआ वो आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे युवा साथी भी शायद ध्यान से सुन रहे होंगे कि आज हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा करियर ऑप्शन कार्यक्रम में तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि हमारे युवा साथियों को कैसे अपने करियर के लिए फ़ोकस करना चाहिए जी देखो युवा में यंग एज में सब लोगों का सपना बड़ा होता है ना हम सपना देखते हैं जब कॉलेज में पढ़ते हैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हमारा का सपना होता है आगे ज़िंदगी कैसे बनाना है अगले पाँच साल दस साल की ज़िंदगी कैसे चूज करना है उसी हिसाब से हम एक एजुकेशन को चूज करते हैं या तो आप डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो आ, या जो भी ऑप्शन नहीं है आपके पास आप एक कैरियर एजुकेशन चूज करते हैं एजुकेशन के बाद हम एक कंपनी चूज करते हैं कहाँ पे काम करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में चूज करते हैं है ना वो जब हम जो आगे 10 साल की सोचेंगे तो एक एजुकेशन का हमें फोकस रहेगा कि ये एजुकेशन ये डिग्री लेके मैं आगे बढ़ूँगा उसके बाद जब हम वर्क प्लेस में आते हैं जॉब करते हैं ना जॉब में कैसा कंपनी और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ठीक है एक तो पहले टेक्नोलॉजी या जो भी आपका स्किल है एक स्किल बेस्ड आप काम करते हैं फिर धीरे धीरे आपका पीपल मैनेजमेंट में डेवलप करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट में ट्वेंटी ईयर्स काम किया है लोग पहले टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं या टेक्निकल सपोर्ट बनते हैं फिर तो उसके बाद पीपल मैनेजमेंट होता है लोगों को एक टीम बनाना है और टीम को कैसे एड्रेस करके इनको इफेक्टिव बनाना है तो वो जो चाहिए उसमें एक अच्छा संस्कार आपके अंदर होना चाहिए आपकी भावना ना अच्छा होना चाहिए और लोगों को कैसे कम्यूनिटी डेवलप करना है उनका कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना है ये सब करने में आपका बहुत ही अच्छा संस्कार डेवलप करना है तो उसके लिए आपका एक यू नो दिमाग में आपकी मेंटल जो चेंजेस आता है उसी प्रोसेस में वो बहुत ज़रूरी है है ना वो पहले जब आप डेवलप कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग टर्म करियर होता है फिर आप कैरियर में ग्रो करते जाते हैं वही मैंने किया है मैंने 10 साल में कंसल्टेंट से एक वाइस प्रेसिडेंट बनना है ऑल बिकॉज ऑफ दिस संस्कार और थाट प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म विजन ले चलना है ना कि मैं एक साल यहाँ करूँ दो साल ये काम करूँ एक डिरेक्शन की तरह नहीं चलना है एक लॉन्ग टर्म 10 साल या 15 साल के करियर में आगे क्या बढ़ना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ ये अगर दिमाग में रहेगा फिर आपका यह फोकस बन जाएगा फिर धीरे धीरे आपके अंदर जो चेंजेस आएगा लोगों को कैसे हैंडल करना है दिस इज़ मोर ऑफ अ पीपल मैनेजमेंट दैन ए स्किल बेस्ड स्किल बेस्ड तो थोड़ी देर के लिए रहता है है ना लोग बहुत ज़्यादा एम्फोसिस जब यू नो मार्क रखना है ये रखना है नो डिग्री कलेक्ट करना है वो थोड़ी देर तक काम करता है बट आपका पीपल मैनेजमेंट जो अंदर जो चेंजेस आता है आप जो विजन देखते हो वो आपको बहुत बड़ा बनाता है दैट्स यू नो माय मैसेज टू द यूथ ऑफ टुडे सुन्नी बात जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और शकर्ता हमारी सभी विद्यार्थी मित्र जो ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हमें अपना करियर जो है लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक विज़न के साथ चलना होगा एक अच्छा जो है विज़न आपके पास हो एक बड़ा विज़न आपके पास हो उसको लेकर जब आप चलते हैं तो ज़्यादा समय तक आप नौकरी में काम कर सकते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं अगर आपका विज़न बड़ा नहीं है तो मुश्किलें आ सकती हैं या फिर आप चेंज तो करते रहेंगे जो आपके लिए बड़ा मुश्किल वाला काम है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ कि इन चीज़ों पर आप भी अभी सोच रहे होंगे कि किस तरह से आपकी बड़ी सोच हो और एक बड़ा विशन के साथ आप काम करना चाहेंगे या बड़ा विशन को लेकर आप नौकरी करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने करियर को बहुत जल्दी ब्राइट बना सकते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आज हाँ के युवा साथी हैं हमारे कई बार टेंथ या ट्वेल्थ होने के बाद वो सोचते हैं कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर Uh, इतना उनके पास इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं है तो फिर वो नौकरी.com में या ऐसे जो वेबसाइट्स बने हुए हैं बहुत सारे तो उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कैसे उनको नौकरी मिल सकती है थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइए um. हाँ ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो डिफरेंट एरिया में रहते हैं उनके सब सारी फैसिलिटी नहीं होता है उनको गाइडेंस नहीं मिलता है hmm. है ना लोग ऐसे ही कुछ कर लेते हैं जो नौकरी मिलता है उसको ले लेते हैं फिर नौकरी में ऐसे स्ट्रगल करते हैं बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, है ना आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया और कैरियर काउंसिलिंग भी ऑनलाइन हो गया है ना हिम्मत रखिए और बहुत सारे साइड्स है नौकरी uh, की तरह बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे जॉब आप सर्च कर सकते हो बट एज आई है ना जैसे आपने पाँच साल की बात क्या करना है आज जो कर रहे हो वो साल के बाद बनोगे आज जो कर रहे हो दस साल की बात वही बनोगे आपका आज की वर्क एथिक्स आज के सपने वही आपको आगे ले जाएगा एंड ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है और सेकंड थिंग अगर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जॉब ऐसे करते करते बीस साल तीस साल चला जाता है और कहीं नहीं पहुँचते उनके लिए आजकल बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन भी है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है वही मैं अभी सिखाता हूं एक अम में बिज़नेस है मैं एक कॉमन मैन जो एजुकेशन ले नहीं पाए वो लोग सोचते कि जिंदगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे बट ऐसा कुछ नहीं है आप अपनी पोटेंशियल का हाइस्ट जीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आजकल, आजकल आ गया ठीक है आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाके बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो वो भी हम सिखाते हैं लोगों को तो बस हिम्मत रखिए विजन रखिए और जो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अनसीन चीज़ से सीन चीज़ होता है जो आज देखते हो कहीं अनसीन चीज़ से होता है मान लो जो फ़ैन है है ना आज किसी का सोच से ही शुरू हुआ है है कि आपके कैरियर आपके ज़िंदगी आपका सोच से ही शुरू होता है आप अगर बड़ा सोचेंगे पाँच साल दस साल के बाद आपका कैरियर वो ही होगा सीन चीज़ आता है अनसीन चीज़ से आप अच्छा सोचिए सोच के बड़ी रखिए दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं ना ऑनलाइन सब कुछ हो गया तो आपकी मोबाइल में सब कुछ दुनिया आपके हाथ में है तो डरने की बात नहीं है आगे बढ़िए अगर कहीं किसी के ना में आऊँ आई एम ऑलरेडी देयर तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं डबल एट डबल जीरो डबल टू सिक्स वन थ्री नाइन श्रीनिवास साहू मैं दिल्ली में रहता हूँ तो एनी टाइम आई कैन हेल्प आई एल बी ओब्लाइज आई एल बी यू नो वेरी ग्रेटफुल इफ आई हेल्प समवन इन एनी एनी प्लेस ऑफ द दर्थ सिनी बात साहू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग ऑनलाइन भी आजकल जॉब अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे नौकरी डॉट कॉम जैसे वेबसाइट्स हैं जिसके जरिए भी हम लोग नौकरी पा सकते हैं ऑनलाइन काउंसिलिंग भी होता है तो उसके माध्यम से भी हम थोड़ा सा अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं और कहीं अगर दिक्कतें आ रही हैं करियर ऑप्शन में या करियर चूज़ करने में तो चीज़ें जो है आसान है आजकल वेबसाइट के माध्यम से या फिर श्रीनिबास साहु जैसे लोग भी हैं जिनसे आप बातें करके अपने करियर के बारे में आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आगे बात करेंगे आप सुना है रेडमार्क बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर रहोनी इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलें एक रास्ते रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल करना इतनी शक्ति हमें दे न दाता कमजोर होना हम रास्ते पे भूल कर भी कोई भूल बोना इतनी शक्ति हमें दे मन का विश्वास कम से न गुजरे आने वाला वो कल ऐसा हो ना हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें दे He gave me life.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में श्रीनिवास साहू जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और वो काफ़ी समय तक जो है नौकरी.com में एज ए प्रेजिडेंट के रूप में काम किया है तो मैं चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट जो होते हैं जिसमें नौकरी हो या फिर कोई भी चीज़ हो तो नौकरी कैसे उन लोग देते हैं या क्या करना होता है उसका सिंपली जो फॉर्मेट है क्या है उसके बारे में बताएंगे ऐसे वेब सारे वेबसाइट बहुत सारे हैं monster.com, डॉट कॉम है नौकरी डॉट कॉम है अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आर साइट्स, साइट पोर्टल्स उसी प्रोसेस में एक कैंडिडेट को क्या होता है अपनी प्रोफाइल अपलोड करना पड़ता है हुँ. है ना वो उसका एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जो एक कैंडिडेट और एक कंपनी को मिलाता है अच्छा ठीक है वही प्रोफाइल कल को कोई कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो सर्च करेगा स्किल बेस्ट मान लो मैं टेक्निकल स्किल अगर बताऊं कोई अगर जावा में स्किल है तो कंपनी सर्च करता है जावा विथ टेन इयर्स एक्सपीरियंस या टू इयर्स एक्सपीरियंस विथ सो एंड सो स्किल तो ये सर्च करके आपका प्रोफाइल वहाँ पर पहुँचा देगा देन वहां पे रिक्रूटर क्या करेंगे आपको फ़ोन करेंगे आपको इवेलुएट करेंगे दो तीन चीज़ें को ध्यान रखना है पहले क्या करते हैं आपकी सॉफ्ट स्किल चेक करते हैं आप कैसे अप्रोच करते हो लोगों से कैसे बात करते हो आपका मैनर्स कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल यू नो सिर्फ स्किल एक टेक्निकल स्किल से इवेलट नहीं किया जाता है फर्स्ट है सॉफ्ट स्किल सेकंड थिंग आपका फिटमेंट टू दी जॉब आप जॉब में कैसे फिट होते हो आपका पीपल स्किल क्या होता है थर्ड थिंग आप टेक्निकली क्या कर सकते हो है ना फोर्थ थिंग आप एक टीम में कैसे एक टीम मेम्बर बन सकते हो टीम मैनेज कैसे कर सकते हो एक टीम का पार्ट बन सकते हो ये तीन चार जो बहुत ध्यान से देखना है ठीक है जब बेसिक क्वेश्चन हम लोगों को पूछते हैं कोई अगर कैंडिडेट आया है उसको पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अगर पाँच साल की बात आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो, आपका कैरियर ऑप्शन क्या है उसी से पता चल जाता है कि बंदे का एम्बिसन क्या है कैंडिडेट का आगे विजन क्या है पांच साल में क्या करना है मतलब आप कहोगे मैं मैनेजर बनूंगा या वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा या प्रेसिडेंट बनूंगा उनका विजन है ऐसा नहीं कि एक वे एक मैंने पाँच साल के बाद जो होगा देखा जाएगा ऐसा नहीं है एक लीडर क्या होता है एक क्लियर कट विज़न लेके चलता है है ना पाँच साल में मुझे क्या बनना है तो अगर वो लीडरशिप स्किल है एंड आज के डेट में सिर्फ वही स्किल टेक्निकल नहीं देखते हैं कि आपका यू नो क्रिएटिविटी क्या है आप कंपनी का क्या वैल्यू एड करोगे लोग तो बहुत सारे होते हैं कैंडिडेट तो बहुत सारे होते हैं एक पोजीशन के लिए 500 एप्लीकेशन आता है तो आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे ठीक आपको वो सारी स्किल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पाँच साल के बाद मेरा करियर ऑप्शन ये होगा शॉप्ट स्किल क्या है आपका क्या है यू नो संस्कार कैसा है आपका बैकग्राउंड कैसा है आपका स्टेबिलिटी है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जॉब ऑपेंगे होते हैं जॉब में आ जाते हैं फिर एक साल के बाद और कुछ है अगर क्या आपका प्रोफाइल में पाँच साल में पाँच कंपनी चेंज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट स्टेबल आ आपको सही जॉब नहीं मिला है या तो आप इतना स्किल नहीं है फिट हो सकते हो तो स्टेबिलिटी ऑल्सो मैटर करता है जी प्लस आपकी फैमिली कैसा है है ना इवन वी वी चैक द बैकग्राउंड ऑफ़ दी यू नो कैंडिडेट उनका फैमिली कैसा है है ना फैमिली के साथ कैसे ये मेंटेन करना है है ना एक बिजनेस को फैमिली की तरह और फैमिली को बिज़नेस की तरह वो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं एक बैलेंस ऑफ लाइफ को मेंटेन करने का विजन है कि नहीं तो वो सारी चीज़ें एक बिंद एक कैंडिडेट का आगे ले जाने का सिलेक्शन प्रोसेस में होता है स्किल तो होता है स्किल के साथ साथ तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है है ना सिक्सटी सेवेंटी हम वो देखते हैं स्किल तो फोर्टी देखते हैं स्किल आप सीख सकते हो बिकॉज कंपनी हर तरीके का ट्रेनिंग देता है कोई भी काम करो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आप दे देते हैं बट ये सारी चीज़ें क्या होता? होता है आपका इनरेंट नेचर होता है आपका कैरेक्टर होता है है ना एंड एक कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज जब करोगे एक यू नो ऑर्गेनाइजेशन में आप फिट हो जाओगे जब फिट हो जाओगे फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानोगे वो ही एक ओनर चाहता है कि ये कंपनी एक बंदा अपना माने ठीक है एंड ये और सारी शाली बेस्ट बहुत ज़्यादा मत करो शाली तो अपने मिल जाएगा है ना पैसा मिल जाता है जी अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम जो है अपने करियर को लेकर क्या काम कर सकते हैं और उसमें खास जो है आपका जो है ऑल ऑलराउंड चीज़ें देखी जाती है आपका मेंटल हेल्थ फ़िज़िकल हेल्थ उसके साथ में आपकी क्वालिटी आपके संस्कार वो चीज़ें जो है जब हम लोग अंदर से डेवलप अपने आप को रखते हैं सशक्त रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और टेक्निकल चीज़ें जो है स्किल्स की बात अगर करें तो वो सीख सकते हैं और हर कंपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह से आपके पास बड़े से बड़ा डिग्री हो लेकिन जब आप कंपनी में अपॉइंट हो जाते हो तो वहाँ का स्किल्स अलग होते हैं उसको ट्रेनिंग के जरिए ही आप सीखना पड़ता है आपको तो वो ट्रेनिंग आपको फिर से लेनी पड़ती है और वो वो ट्रेनिंग करने के बाद आप अपने आप को सशक्त हो या किस तरह से आप लोगों के साथ मिक्स हो जाते हो और कैसे आपका बिहेवियर है उसके ऊपर आपका पेमेंट एंड आपका वहाँ पर रहना संभव हो पाता है तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जिस तरह से आप दिल्ली में काफ़ी समय से रहे हुए हैं तो अब दिल्ली में जिस तरह से अगर नौकरी करनी हो तो वहाँ पर किस किस तरह के नौकरियों की संभावना है ए, मैं बताऊँ तो दिल्ली में मैं ट्वेंटी थ्री ईयर्स वैसे हूँ बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ और दिल्ली में तेईस साल हो गया तो दिल्ली एक प्लेस है वो हर किस्म के इंसान को ओपन रखता है अच्छा, दिल्ली हाँ, मेट्रो हाँ. सिटी क्या होता है मेट्रो सिटी में कोई भी स्किल अब एनी कैन गो देयर एंड मेक के कैरियर मैंने भी आया था मैंने जब एमबीए करके दिल्ली में आया था मैंने कैरियर चूज़ किया स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से करके मैं फिर आईटी में आया आई से फिर रिक्रूटमेंट आया ये हर तरीके लोगों को ओपन रखता है ठीक है दिल्ली इज ए ओपन प्लेस फॉर एवरीबॉडी सो <laughs> ऐसा so, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी आप अगर अच्छे इंसान हो अच्छे आपका इरादा है तो दिल्ली बम्बे जैसे यू नो सिटी बैंगलोर जैसे सिटी आपको ओपन रख सकता है दिल्ली इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक टू एनीथिंग। इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी कोई भी कैरियर बना सकता है और वहाँ पे आके आप कैरियर काउंसिलिंग भी ले सकते हो बहुत सारे सिस्टम भी है इवन गवर्नमेंट जॉब में भी लोग कोचिंग लेने के लिए वहाँ दिल्ली जाते हैं mm -hmm. तो दिल्ली इज ए गुड प्लेस आप आके कैरियर कर सकते हो अगर कहीं पर भी स्ट्रकअप हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना आगे चलते जाना कहीं ना कहीं आपका <laughs> कैरियर कुछ ना कुछ हो जाएगा बहुत ज़्यादा सोचो मत है ना टू मच ऑफ एनालिस इज फैनलिस कोई एनालिसिस <analysis laughs> ज्यादा नहीं करो मैंने ऐसे आया है ओपन माइंड है यू नो खुशियाँ कई बार होता है कि किस में जाए किस में जाए ये ज़्यादा सोच मैं भी कंफ्यूजन हो नहीं होता है ना जो मिलता है आगे चलो वहाँ पर एक्सेल करो आपको जो बाबा आपको जहाँ ले जाएगा वो ओपन रखो ठीक है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप फिट हो जाओगे बट आपका इंटेंसन uh, क्लियर होना चाहिए इंटेंसन गुड होना चाहिए हुँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ. वो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं और ज़िंदगी में ये फोकस करना है कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपके ज़िंदगी में मिलना चाहिए जहाँ पे लग रहा है कि ये मिल रहा है उसी से एक्सेल करो है ना कोई स्पेसिफिक लाइफ नहीं है मैं कहा आई में नहीं था मैंने मैनेजमेंट ग्रेजुएट है और मैथमेटिक्स में किया है और एक आई में जाके पहुंचा है क्योंकि मैंने जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिला आगे बढ़ता गया धीरे धीरे मुझे उसी से ही यू नो बेस्ट निकालना है। तो जिंदगी में यही असफुल होना चाहिए कि जो कर रहे हो बेस्ट करो सही बात तो है और बेस्ट करोगे तो जो डेस्टिनी ले जाएगा वही आगे जाओगे चलिए श्रीनिवा सामू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे भी अच्छा लगा कि किस तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और जहाँ से मौका मिले वहाँ पर आप फ्लाई करना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा अपने आप को एक बार रिवाइव करके अपने संस्कारों को अपने विचारों को ज़रूर आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें उसको समझने में और अपने आप को सशक्त बनाते हैं तो चीज़ें जो हैं आसान हो जाती हैं और हर मुश्किल चीज़ भी आसान लगने लगती हैं जब हम लोग ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है जितना हम अपने आप को टाइम देते हैं तो उसमें हमारी खुशी बड़ी रहती है और बहुत ही अच्छी बात है शायद मुझे लगता है कि टेक्निकली और जिन चीज़ों की करियर के लिए जरूरत है वो सारी बातें हमने आपको बताई हैं फिर भी कहीं कुछ रह गया हो तो ज़रूर इसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं चौरानबे चौरापन्द्रह चौरापंद्रह इस नंबर पर अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हैं और हमें आप सवाल कर सकते हैं आपके सवाल का जवाब अगले एपिसोड में हम लोग इसी शो के दरमियान दे सकते हैं और एक बात जाते जाते मैं कहूँगा सिनेमा साहू जी आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप नहीं बिल्कुल आ, मैं युवा को आ, लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा दुनिया है उसको एंजॉय करिए और आगे बढ़ने के लिए दूसरे के लिए क्या कर सकते हो अपने लिए तो हो रहा है अपने लिए तो एक दिन पहुँच जाओगे ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ऐसा कुछ नहीं कि सक्सेस जो आप अचीव कर रहे हो इज़ नॉट वट यू अचीव आपके पास बैंक बैलेंस है घर है गाड़ी है इट इज़ नॉट सक्सेस सक्सेस हाउ मैनी पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर प्रेजेंस आपकी वजह से कितने लोगों का लाइफ दुनिया में चेंज होता।, होता है वही रियल सक्सेस होता है वही यहाँ आके मैं शांतिवन में वही मिला है और इसीलिए मैं कनेक्टेड हूँ कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ इट्स टाइम टू गिव समथिंग टू दोसाइटी नाउ सोसाइटी हमें इतना कुछ दिया है अब टाइम आ गया सोसाइटी को देने के लिए वही इंटेंसन रहेगा तो फिर ऊपर वाला आपको भर देगा जो भी चाहिए जिंदगी में आप पा सकते हो थैंक यू सो मच धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जितना हम लोग देने की कोशिश करेंगे उतना ही हम खुद भी भरपूर हो जाएंगे बहुत ही प्यारा सा मैसेज आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज शॉर्ट एंड स्वीट में आप समझ गए होंगे कि आप अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे एक्सेल करना है तो चलिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक आप अपने करियर में अच्छा करें अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और सिं निबास साहू जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुफन के साथ सलाम नमस्ते कमा गनी सुनते रहो गोपाल निर्गुण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 है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे तो बाल हे निर्गुल और नारे तुम रे बिन हमारा